महाभारत आश्वेधिक पर्व वैष्णोधर्म पर्व अध्याय व्यानवे अग्नि के स्वरूप में अग्निहोत्र की विधि तथा उसके महत्व का वर्णन युधिष्ठिर्वाच कथम तद्राह्मण हो देव होतव्यम क्षत्रिय कथम वैश्य वादेदेवेश कथम वा सुहृत भवे युधिष्ठिर ने पूछा देव देवेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को किस प्रकार हवन करना चाहिए और उनके द्वारा किस प्रकार किया हुआ हवन शुभ होता है? के स्थानम कि विभो हुते स्थानम कम ब्रजेदाग्नि कह विभो अग्नि के कितने भेद हैं? उनके पृथक पृथक स्वरूप क्या है किस अग्नि का कहा स्थान है अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है अग्निहोत्र प्रियंत चुरा कथम निष्पापूर्व काल में अग्निहोत्र किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ था देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है प्रवक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण विधि के अनुसार मंत्रों सहित पूजा की जाने पर तीनों अग्निया अग्निहोत्री को किस प्रकार किस गति को प्राप्त कराती है दुहुर्ता भगवन्न विज्ञाता स्त्रोग्न किताग्नि कि कुरंती दुश्चैणा वापि केशव भगवन् केशव यदि तीनों अग्नियों के स्वरूपों को न जानकर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाए अथवा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए तो वे त्रिविध अग्नि अग्नि अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट करते हैं उत्सन्नास्तु पापात्मा काम देव गच्छति जोनिवती एक समासे नक्त्यागत भक्तुर्महत सर्वज्ञ सर्वाधिक नमोस्ते देवेश्वर जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया हो वह पापात्मा किसी योनि में जन्म लेता है ये सारी बातें संक्षेप से मुझे सुनाइए क्योंकि मैं भक्ति भाव से आपके शरण में आया हूँ भगवान आप सर्वज्ञ हैं सबसे महान है अतः तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ श्री भगवान अग्निहोत्री श्री भगवान ने कहा राजन इस महान पुण्यदायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो यह धर्म प्राण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को बहुत से पार कर देता है ब्रह्मेना सृज लोकादे श्रेष्ठोंक निर्मुत पूर्व लोकानाम हित कामयाह महातेजस्वी महाराज मैंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म स्वरूप से संपूर्ण लोकों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया यस्दग्रे सभूता मस्दिता पुराण् मनीषवी इस प्रकार अग्नि तत्व तो मेरे द्वारा सब भूतों के पहले उत्पन्न किया गया है इसलिए पुराणों के ज्ञाता मनीषि विद्वान उसे अग्नि कहते हैं यस्मा सर्वकृत पर्वस्मे प्रदीयते आहूति रिप्यमान तस्दि कथ्यते समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है इसलिए यह अग्नि कहा जाता है ग्राम राजन, कत्यत ही। राजन यह भली भांति पूजित होने पर ब्राह्मणों को अग्रगति अर्थात परम पद की प्राप्ति कराता है इसलिए भी देवताओं में अग्नि के नाम से विख्यात है यस्च दुर्भत सोमल भक्षि क्षणा यजमान नरश्रेट कव्या्रोग्ने तत स्मृत सर्वूतात्मको राज वै मुख नरोत्तम यदि इसमें विधि का उल्लंघन करके हवन किया जाए तो यह एक क्षण में ही यजमान को खा जाने की शक्ति रखता है इसलिए अग्नि को प्रव्यात कहा गया है राजन यह अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है तेन सप्तर सेन्द्रिय बुद्ध यमर सायुज ते य अतः इंद्रियों और मन बुद्धि पर सेहत रखने वाले सिद्ध सप्तर अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए है अग्निहोत्र प्रकार समातः त्याणाम गुण नाम वन्यनाम उच्च थे मया राजन अब एकाग्र चित्त होकर अग्निहोत्र का प्रकाश सुनो अब मैं तीनों अग्नियों के गुण के अनुसार नाम बता रहा हूँ गृहाति हे गृहपथ्य मे स्मृत गृहपथ्यम तुय तस्मा गाहपत्यता गृहो का आधिपत्य ही गृहपत्य माना गया है यह गृहपत्य जिस अग्नि में प्रतिष्ठित है वही गारहपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है यजमान तुजमा तो दक्षिणाम तु उगतिम नये तम दक्षिणाग्नि तमाहुस्त दक्षिणा तुजाह जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है उस दक्षिण में रहने वाले अग्नि को ब्राह्मण लोग दक्षिणाग्नि कहते हैं आहूति सर्व्यातिहाभ्यम वैवहन स्मृत सर्व्य बहुवंदे गच्चानीयता आहूति वाचक है और हवन नाम ही है हव्य का सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला वन्य आह्वि अग्नि कहलाता है ब्रह्मा चारहपत्योग्नि दी तस्वीर दक्षिणाग्नि स्वयं रुद्र क्रोधात्मा चन्न एव स गार्हपत्य अग्नि ब्रह्मा का स्वरूप है क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि स्वरूप है क्योंकि वह क्रोध रूप और प्रचंड है अहमाह्वनि यो अग्नि आहोम आद्य से वही मुखे होम के आरंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है वह आह्वनि अग्नि स्वयं मैं वोम पृथ्वी मंतरिक्षम च दिवम मृष्टि गणेश जयत्याह्वनियम जो जुहिजात भक्ति महार जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से प्रतिदिन आह्वनी अग्नि में हवन करता है वह पृथ्वी अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्गलोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है आभिमुख्यन हम अस्तो यज्ञ सुवर्धते तेनाप्याह्वन ही यम गन्हीं महाध्युति यज्ञों में सब ओर से अग्नि के मुख में हवन किया जाता है इसलिए वह अत्यंत कांतिमान अग्नि आहुनी संज्ञा को प्राप्त होता है आहोम आदिअग्निहोत्रे सो यज्ञवा यश तस्मात्वते तथो याम हवन हीताम अग्निहोत्र अथवा यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर सब प्रकार से आहुति ढाली जाती है इसलिए भी उसे आह्वनीय कहते हैं आध्यात्मिकम चाधिद आधिभौतिकापत्र प्रोकम आत्मराधि नरेश्वर विद्वानों ने आध्यात्मिक आधिदैविक और आदिभौतिक ये तीन प्रकार के दुख बतलाए हैं यस्मा दहिताये दुखा यजम हुतौ नलह तस्मा तो विधि विधवत होम करने पर अग्नि इन तीनों प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण करता है इसलिए उस कर्म को वेद में अग्निहोत्र नाम दिया गया है तदग्निहोत्र ब्राह्मणालोक कृ कर्तृणाम वेदाश्चाप्यग्निहोत्रम तो जग स्वयम तुम विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले अग्निहोत्र को प्रकट किया वेद और अग्निहोत्र स्वतः उत्पन्न हुए हैं। अग्निहोत्र फला वेदाशील वृत्त फलम श्रुतम रतिपुत्र फलाधारा दत्त भुक्त फलम धनम वेदाध्ययन का फल अग्निहोत्र है अर्थात वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया उसका वह अध्ययन निष्फल है शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है स्त्री का फल रति और पुत्र है तथा धन की सफलता दान और उपभोग करने में है त्रिवेदाद अग्निहोत्र प्रवर्तते ऋग यजु शाम भी पुण्य ही स्थाप्य तीनों वेदों के मंत्रों के संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है ऋग यजु और साम वेद के पवित्र मंत्रों तथा सीमांसा सूत्रों मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है वसंते ब्राह्मण से स्या, शाराधे योनि नराधिप वसंतो ब्राह्मणों यो, वेद योनि नरेश्वर वसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए तथा वह वेद की योनि रूप है इसलिए ब्राह्मण को वसंत ऋतु में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए अग्निनाथ वसन्ते न घ तस्त ब्रह्मवृद्धिच ब्राह्मण से वर्धते निष्पाप जो वसंत ऋतु में अज्ञान करता है उसे ब्राह्मण की श्रीवृद्धि होती है तथा उसका वैदिक ज्ञान भी बढ़ता है क्षत्रियाग्निराधेय ग्रीष्मेष्ट स वै नृप येनाधानम तो वै ग्रीष्म श्री प्रजा पश पैव तेजो बल यश राज क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्न करना श्रेष्ठ माना गया है जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है उसकी संपत्ति प्रजा पशु धन तेज बल और यश की अभिवृद्धि होती है शरदृतवैश्य सोता शरद्रात्र स्वयं वैश्वैनि सउच्यते शरत काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है इसलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का शासन करना चाहिए उस समय की स्थापित की हुई अग्नि को वैश्य योनि कहते हैं शरद्याधानम व्यतेन पाण्डव तस्पी श्री प्रजाष पशुअर्थ वर्धते पांडुनंदन जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि की स्थापना करता है उसकी संपत्ति प्रजा आयु पशु और धन की वृद्धि होती है रसास्नेहा तथा गंधा रत्नानी मढ़िय कांचनि चलोहानी अग्निहोत्र तृतय भवन सब प्रकार के रस घी आदि स्निग्ध पदार्थ सुगंधित द्रव्य रत्न मढ़ि सुवर्ण और लोहा इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के लिए ही है आयुर्वेदों धनुर्वेदो मीमांसा च धर्मशास्त्र अग्निहोत्र कृत अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद धनुर्वेद मीमांसा विस्तृत न्यायशास्त्र और धर्मशास्त्रों का निर्माण किया गया है छंद शिक्षा च कल्पस्था व्याकरण शास्त्र ज्योति चाप्यग्निहोत्र कृत छंद शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त भी अग्निहोत्र के लिए ही रचे गए हैं इतिहास पुराण चाथा चोपनिषद तथा अथर्मणादि कर्माणी चाग्निहोत्र कृतम इतिहास पुराण गाथा उपनिषद और अथर्वेद के कर्म भी अग्निहोत्र के लिए ही है तिथि नक्षत्रोगा मुहूर्त करनात्मक कालस्य से वेदनाथ तो ज्योतिर्ज्ञान पुराण घ निष्पा तिथि नक्षत्रोग मुहूर्त और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है ऋज्ञुषा मंत्राण श्लोक तत्वा चिंतना प्रत्यापत्तिविको ज्ञान विकल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा संशय और विकल्प के निराकरण पूर्वक उनका तात्विक अर्थ समझने के लिए छंद की रचना की गई है वर्णाक्षर पदार्थना संधि लिंगम प्रकृति नाम धातु विधम पुरा व्याकरणम स्मृतम वर्ण अक्षर और पदों के अर्थ का संधि और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए पूर्व में व्याकरण शास्त्र की रचना हुई है योपेदार्थम तो प्रोक्षण श्रपाण तो यज्ञ दैवत योग शिक्षा ज्ञान प्रकलित योपेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए प्रोक्षण और श्रपण अर्थात स्वरूपना आदि की इति कर्तव्यता को समझने के लिए तथा यज्ञ और देवता के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा नामक वेदांत की रचना हुई है यज्ञ पात्र पवित्रार्थम द्रव्य सर्व यज्ञ विकल्पाय पुराकल्पम प्रकृत यज्ञ के पात्रों के शुद्धि यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में कल्पशास्त्र का निर्माण किया गया है नाम धातु विकल्प तत्वा निरुक्ता सम्पूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है वेद्यर्थम पृथ्वी श्रेष्ठा संभाराथम तथ विद्मार्थम अथ अच्छा यूपाथम ब्रह्मा चक्रे वनस्पतिम यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है समिधा और योग बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है गाव यज्ञार्थम उत्पन्ना दक्षिणार्थम तथ सुवर्णम रजतम तय पात्रकुंभाम च यज्ञ और दक्षिणा के लिए उत्पन्न हुई है क्योंकि गोघृत और गोदक्षिणा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता स्वर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं दर्भा संस्रणार्थम तो रक्षताम रक्षणा पूजनार्थम द्वजा श्रेष्ठा तारका दिव्यदेवता कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है पूजन करने के लिए ब्राह्मणों को नक्षत्रों को और स्वर्ग के देवताओं को उत्पन्न किया गया है क्षत्रियारक्षणार्थम तो वैश्या वार्ता निमित्तः शश्रूषाथम त्रयाणाम वय शुद्रा श्रेष्ठा स्वयं भुवाम सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई है कृषि गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों का उत्पन्न किया शूद्रों को उत्पन्न किया है यथोक्तम अग्निहोत्राणाम शुश्रूसंति चे दिव्या चेष्ठम दत्तम अध्यापित भवे जो द्विज विधिपूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं उनके द्वारा दान होम यज्ञ और अध्यापन ये समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं एवं मिष्ट च पुतम चिप्रह क्रिय तेनप तत्सर्व सम्यारहृत्यचारित्य स्थापया हम राजन इसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ करने बगीचे लगाने और कुएँ खुदवाने आदि के कार्य होते हैं उन सब के पुण्य को लेकर मैं सूर्यमंडल में स्थापित कर देता हूँ मैं स्थापित आदित्य लोकस्य सुकृतमित धारिये दसिहोत्रीण मेरे द्वारा आदित्य में स्थापित किए हुए संसार के पुण्य और अग्निहोत्रियों के सुकृत को सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव धारण किए रहते हैं तस्मात्त्यम अग्निहोत्रम दिवजाति रोहतव्यम विधिव राजध्वाचंती गति इसलिए राजन जो द्विज प्रदेश में न रहते हों और उर्ध्वगति को प्राप्त करना चाहते हों उन्हें प्रतिदिन विधिपूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए आत्मन्नामंतव्यम अग्निहोत्रम युधिष्ठि न्याजम स्थलमप्येतन अग्निहोत्रम युधिष्ठि महाराज युधिठिर अग्निहोत्र को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षण के लिए भी त्याग नहीं करना चाहिए बाला हिताग्नियो ये च्राण्डा विरता तथा क्रोधलोभ निर्मुक्ता प्रातः स्नान पारायण यथोक्तम अग्निहोत्र वै जुहते विजितेन्द्रिय अति आतिथे या सदा सौम्यालम मत्पराय तेजान्त्य पुनरावृत्तिम भेत्वाचारित्यमंडलम जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अन्न से सदा दूर रहते हैं जो क्रोध और लोभ से रहित हैं जो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं सदा अतिथि की सेवा में लगे रहते हैं तथा शांत भाव से रहकर दोनों समय मेरे परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं वे सूर्य मंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं जहाँ से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता श्रुतम के चिंदमा श्रुतिम दुष्यंत बुद्धय प्रमाणम नच चुवंती ये या पिदुर्गतिम इस संसार में कुछ मूर्ख मूर्ख श्रुति पर दोषारोपण करते हुए उसकी निंदा करते हैं तथा तो उसे प्रमाणभूत नहीं मानते ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है प्रमाण मिहासम च वेदान कुरंत ये द्विजा तेजात्य अमर सायुज्य नित्यस्तिज्य बुद्ध जो द्विज नित्य आस्ति बुद्धि से युक्त होकर वेदों और इतिहासों को प्रमाणिक मानते हैं वे देवताओं का सायुज प्राप्त करते हैं दाक्षिणा प्रति में अध्याय समाप्त